eeva sheva na ka महापुरशस्त परमात्मुदारितौलोकत्र से ईश्वर हो रहा होता है कि समग्र मीठा शास्त्र उसका भी पंद्रहवें अध्याय के माध्यम से व्यक्त किया गया है। सोलहवें सत्रहवीं अठारहवी अध्याय भगवत पद श्री शंकराचार्य महा बाप ने इस श्लोक का जैसा अर्थ किया उससे भिन्न प्रकार से वैष्णवाचार्यों ने इसका अर्थ किया अतः बलावल की दृष्टि से सातवी अध्याय से लेकर सातवी अध्याय से चौदहवें अध्याय तक मूल भगवद गीता का अनुशीलन किया और शंकर वास्तु के अनुरूप श्री कृष्णचंद्र की पावी के अनुरूप जो वचन सातवें से चौदह तक सुलभ हुए उसको लिख भी लिया ताकि श्रोताओं के मस्तिष्क में वस्तु स्थिति का प्रवेश हो सके भगवान शंकराचार्य में जो महाभार हैं या भाव व्यक्त करते हैं अपनी ओर से पचासवीं पूर्व पक्ष की उद्भावना करने पर ही अर्थ सटीक सिद्ध होता है इस संदर्भ में हमने श्रीमक सुदन सरस्वती भाव जो सिद्धांत को लेकर भगवत्तारंप्राचार्य महाभारत के लेकिन कहीं कहीं श्लोकों के भाव को लेकर अपना पृथक मत प्रस्थापित करते हैं उस पर भी तुलनात्मक से अध्ययन करने पर अंत में भगवत बाल शंकर महाभार का जो अर्थ है वही सटीक सिद्ध होता है यहाँ तक कि आत्मेंद्रिय मनोयुग्तम है उपनिषद का वस्पत विश्व महाबाप ने से किया और यहाँ पर आत्मा का उन्होंने आत्मा ही किया इंद्रिय मन के योग से आत्मा में कार्तृत्व तो प्राप्त है स्वतः आत्मा निष्क्रिय अय्ञात का नहीं है ऐसा वाचस्पत ने अर्थ किया भाव के दृष्टि से बिल्कुल उत्तम पक्ष है लेकिन भगवत शंकराचार्य माँ बाप के वाष्य को देखें तो वहाँ आत्मा का अर्थ शरीर सिद्ध तो होता है इसका अभिप्राय यह हुआ कि देहदी प्रणामता करने के योग से करतृत्व तो प्राप्त है कर्तृत्व तो आध्यासिक है स्वतः से करें अब यहाँ पर आत्मा का त्यौहार करना पड़ता है भगवत पाप शंकराचार्य महाभार अर्थ में वाचस्त मिश्र जी के अर्थ में आत्मा नाम नामता प्राप्त है अध्याह नहीं करना पड़ता तथा इस को तो केवलं पश्चात्य हैगवद्गी केवल पश्चात यहाँ पर अधिष्ठान का अर्थ शरीर ही सिद्ध होता है इस प्रकार से सिद्धांत के दृष्टि से प्रकरण के दृष्टि से भगवत् शंकराचार्य माँ बाग जो अर्थ कर देते हैं वह अभिकम्प होता है न सो विकम्पे नशय भगवत गीता के दसमी जाए, कार्य वचन है विनोदा जी अभिकम्प अर्थ अगोल करते हैं तो शंकराचार्य माँ बाप जो भाव व्यक्त करते हैं वह अभिकम्प होता है अगोल होता है प्रकरण के बल पर सिद्धांत के बल पर उसको अन्यथा नहीं सिद्ध किया जा सकता है प्रकारांतर से व्यक्त नहीं किया जा सकता कहीं कहीं ब्राह्मण वही प्रतिष्ठा हूँ या जो भगवद गीता के चौदहवीं अध्याय का अंतिम श्लोक है कुट श्लोक है कूट महाभारत में बहुत से कूट श्लोक हैं उनकी संख्या भी दी गई है बाहर से जिन श्लोकों का वचनों का अर्थ कुछ और परिलक्षित होता हो वस्तुता कुछ और उसका नाम है कूट श्लोक तो पर पर पर वचन होता है है स्वयं एक मर्यादा भी सिद्धांत को मान लेने पर, किसी वचन का अगर कोई सिद्धांत के पक्ष धर्म अनुभाव प्रकारांतर से उसका नाम विवक्षा होता है उसको लेकर हम लोग प्रकट नहीं करते परंतु भगवान श्री कृष्ण क्या दृष्टिकोण प्रस्तुत कर चुके हैं शंकराचार्य महाभार्क्षर पुरुष और उनसे अतीत विलक्षण व पुरुषोत्तम तत्व का जो वर्णन किया उसका अर्थ पूर्वक समझ में आ सकता है एक शब्द यहां पर है ऊटस्थ उसी को अक्षर कहा गया है श्रीमद भगवत गीता के में अध्याय है। अक्षर दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ निर्देश में प्रयोग ब्रह्म तत्व के लिए हुआ प्रकरण के बल पर लेकिन भगवतपाद शंकरेश्वर महाभार जिनके अर्थ श्रेष्ठ मधुदन सरस्वती जी आदि अनुभव के कागार सर्वथा सहमत है पंद्रहवी अध्याय में कूटस्थ का अर्थ भिन्न ढंग से किया बारहवीं अध्याय की श्रेणी में नहीं किया कूट में शब्द का है चित्र कूट में कूट शब्द का प्रयोग है कूट शब्द राशि के अर्थ में छल के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है तो शंकराचार्य ने यहाँ कूटस्थ का अर्थान्तर से क्यों किया यदि बारहवीं अध्याय की शैली में ब्रह्मात्मा पर अर्थ ही कूटस्थ का करते अक्षर का करते तो क्या आपत्ति होती आपत्ति यह होती कि बारहवें अध्याय में जिस अक्षर कूटस्थ का वर्णन भगवान ने किया है उससे अतीत कोई पुरुषोत्तम तत्त्व से नहीं हो सकता है का वचन है और यहाँ पर जिस को अक्षर कहा गया उससे अतीत पुरुषोत्तम तत्त्व का वर्णन है अतः शंकराचार्य महा बाग ने बारहवें अध्याय में कूटस्थ और अक्षर का इस प्रकार से अर्थ किया ब्रह्मत्म तत्व मानकर उस प्रकार से को तो अर्थ नहीं किया अगर वैसा ही अर्थ करते है तो उससे अतीत कोई उस तत्व नहीं हो सकता क्योंकि साक्षाष्ठा सा जो निर्विशेषता की है वही पर तो तत्व होता है निकट निर्विशेष उपादान होता है सर्वथा में विशेष अधिष्ठान होता है एक दार्शनिक विधा है शैली है मार्ग है जैसे कि पृथ्वी का कारण कौन होगा इस पर विचार कीजिए हुआ तत्प जिसमें स्थित रहता है जिस जिसमें लीन होता है वो उसका उपादान होता है या तो होता इस दृष्टि से विचार करें तो पृथ्वी के खोदने से खनन से जल्पत्ति दृष्टिकोत होती है पृथ्वी के सहारे जल टिका हुआ परिलक्षित होता है जल को ढुका दें तो पृथ्वी में जल का लय सिद्ध होता है तो या तो वायुमान नहीं या जो प्रारंभिक लक्षण है इस जिस दृष्टि से विचार करें तो कोई व्यक्ति पृथ्वी को जल का उपादान कारण मान सकता है लेकिन आपत्ति क्या होगी आपत्ति ये होगी कि सन्निकट निर्विशेष का नाम उपादान पृथ्वी में पांच गुण है शब्द स्पर्श रूप जबकि जल में गंध से दया दुर्गंध हो या सुगंध जल में आरोपित होता है तो स्वभाव से गंध निर्गंध ही होता है तो पांच की अपेक्षा सनिकट चार है गणित में भी पाँच के पूर्व चार चार के पूर्व तीन तीन के पूर्व दो दो के पूर्व एक, एक के पूर्व शून्य यही विधा इस दृष्टि से विचार करने पर पृथ्वी को हम जल की अभिव्यक्ति में निमित्त कारण मान सकते हैं लेकिन पृथ्वी का उपादान कारण जल का पृथ्वी को निमित्त कारण मान सकते हैं लेकिन विचार करके देखें तो जल पृथ्वी का उपादान कारण जल की अभिव्यक्ति में पृथ्वी निमित्त कारण जल का उपादान कारण हम पृथ्वी को नहीं मान सकते यद्यपि आपातः पृथ्वी से जल की उत्पत्ति दृष्टिगोचर है पृथ्वी के सारे जल की स्थिति दृष्टिगोचर है जल का लय स्थान भी पृथ्वी दृष्टिगोचर है परंतु या दुर्बल नियम है प्रबल नियम क्या है सन्निकट निर्विशेष का नाम उपादान होता है तो पृथ्वी में पांच गुण है जल में चार ही गुण है अतः पृथ्वी का साक्षात तो उपादान जल ही हो सकता है इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो जल में चार गुण तेज में तीन ही गुण होते हैं शब्द स्पर्श रूप तेज में रस नहीं होता तो निर्विशेष होने के कारण जल का उपादान कारण तेज ही हो सकता है अब तेज का उपादान कारण कौन हो सकता है जो सन्निकट निर्विशेष हो वो सन्निकट निर्विशेष कौन होगा जिसमें दो ही गुण होंगे क्योंकि तीन की अपेक्षा दो सन्निकट निर्विशेष है शब्द स्पर्श इन दोनों गुणों से रूप जो होगा वही तेज का उपादान हो सकता है उसी का नाम वायु भाई। है अब वायु का उपादान कौन हो सकता है दोस्ती अपेक्षा सन्निकट निर्विशेष हो सन्निकट निर्विशेष कम हो सकता है जिसमें स्वभाव से एक ही गुण हो वो एक ही गुण शब्द है अब आगे जो तो संख्यों ने आकाश की अपेक्षा महत्व की कल्पना की उन्हें निरतक हो जाती है। गणित की दृष्टि से वो उनकी कल्पना दिखती है क्योंकि आकाश में एक गुण हो गया शब्द अब एक जब कहेंगे तो सन्निकट निर्शेष कौन होगा फिर एक के बाद कौन शांति प्राप्त होता है तो हमको कहना होगा कि एक की बीजा अवस्था पर एक की पीढ़ावस्था एक की पीढ़ावस्था प्रकृति में लक्षण चला गया आम तत्व में नहीं गया महात में नहीं गया अतिरिक्त जो सांख्यों ने दो तत्व तो रखा आकाश और अभव्यक्त या प्रकृति के बीच में वो अन्यथा सिद्ध है गणित की दृष्टि से वह सटीक नहीं इसलिए हमने अपने ग्रंथों में बहुत विचार पूर्वक लिखा आखिर शास्त्र के मनीषी भी विद्वान थे उन्होंने ऐसी भूल क्यों की भूल नहीं की वस्तुतः आकाश का ये सूक्ष्म और सूक्ष्मत स्वरूप अहम तत्व और महत्व है इसलिए बड़ा मध्यमा भैरी जो वाणी है इस दृष्टि विचार करने पर अहं तत्व महत्व कोई पृथक तत्व नहीं है अंत में आकाश का उपादान वही हो सकता है जिसमें शब्द की बीजावस्था हो वह प्रकृति है उसी को हम अव्यक्त कह सकते अब उस अव्यक्त या प्रकृति की का कारण कौन हो सकता है जिसमें बीजावस्था भी न हो जैसे बीज होता है उसमें अंकुरोत्पादनी शक्ति होती है लेकिन घूम लग जाने पर घूम देने पर बीज पृथ्वी के रूप में शेष है बीज संज्ञा लुप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से अभिव्यक्ति या प्रकृति का भी कोई आश्रय होना चाहिए जिसमें निर्वीरता हो निर्विशेषता की अवधि हो वो ब्रह्म है और शांख्यों के यहाँ कोई तत्व नहीं है क्योंकि उनके यहाँ जो पुरुष तत्व है वो प्रकृति का अधिष्ठानात्मक उपादान नहीं है चित्त होने पर भी प्रकृति एक है एवं होने पर भी पुरुष तो देह के भेद से इमली के भेद से भिन्न है इसका मतलब पुरुष में अनेकत्व है स्वभाव से तो अनेक तो उपादान नहीं हो सकता इस दृष्टि से विचार करने पर संख्यों का पक्ष शिथिल होता है तो हमने एक संकेत किया कि सनिकट निर्विशेष का नाम उपादान होता है तो सर्वथा जो निर्विशेष है उसी का नाम अधिष्ठान होता है इसलिए उपनिषदों में जगत के दो उपादान कारण का वर्णन किया गया वो तो बच्चन हमने उपनिषदों से अपने ग्रंथों में उद्धृत कर दिया है क्योंकि कभी कभी क्या होता है आचार्यों के मत पर सिद्धांत पर आक्षेप क्यों होता है जहाँ आचार्य सिद्धांत तो प्रकट करते हैं, लेकिन वचन उदृत नहीं करते तो वेदों को प्रमाण मानने वाले उपनिषदों को प्रमाण मानने वाले भी जिनके दृष्टि में वो प्रमाण नहीं है और तो किसी आचार्य ने कोई सिद्धांत तो प्रस्थापित किया वचन नहीं दिया उस पर विवाद हो जाता इसलिए उपनिषदों को देखने पर स्पष्ट है दो दो उपादान कारण का वर्णन है भागवत में भी दो दो उपादान कारण का वर्णन है। तो हम वेदांत की भाषा में क्या कहेंगे एक सिद्धांत है लाघव गुण होता है गौरव दोष होता है लोक में गौरवान्वित कहेंगे तो गुण और दर्शन साथ में लाघव गुण है लोक में भी कहीं कहीं लाघव गुण होता है अत लाघव उठाए धन लीना भगवान राम रथ ने अति लाघव पूर्वक उठा लिया आनंद फानंद में जिसको दिशो गौरवान्वित तो यहाँ गौरव शब्द है उत्कर्ष का लेकिन दर्शन साथ में अगत्या और गति न होने पर गौरव को स्वीकार किया जाता है नहीं तो लाघव गुण है लाघव का अर्थ क्या होता है बढ़िया लोग जल्दी जान जानते हैं एक रुपया खर्च करने से काम चलता हो तो दो रुपया मत खर्च करते यही तो वैश्य वृत्ति है ना क्या एक रुपया वैष्णियों के यहाँ ठहरें तो उनको मालूम है कि यहाँ सौ व्यक्ति हैं फल भारत तो सौ चाहिए लेकिन वो टोकरी में पहले व्यस्त रखते हैं फिर देखते दस खत्म होने वाला फिर जाके दस रखते एक साथ सौ रखने में उनका हृदय विदेल हो जाता देना उन्हीं को है <laughs> ये भी मालूम है कि सबको फल मिलना है लेकिन एक साथ अगर वो सौ रख दें उनका हृदय फट जाए, तो वो दस रखेंगे फिर देखेंगे कि आपका कम होने वाला फिर रखेंगे एक साथ वो सब नहीं रख सकते इसी प्रकार गुण है वैश्विक अब गुण है दार्शनिकों के यहाँ गुण है क्या है जो एक शब्द शब्द बोलने से काम तो दो मत बोलिए। जब लिखते हैं ना, ने इस शब्द के इस के बाद शब्द का उपयोग क्यों किया कोई अतिरिक्त प्रयोजन था क्या या खाम खा कर दिया इतना नपा इस शब्द के बाद श्रुती ने इस शब्द का प्रयोग क्यों किया इस वाक्य के बाद आचार्य ने या श्रुति ने इस वाक्य का प्रयोग क्यों किया क्या पूर्व शब्द के द्वारा यह काम नहीं कि अतिरिक्त शब्द का प्रयोग किया एक एक शब्द पर विचार चलता एक एक शब्द पर विचार करने से क्या होता है कि व्यक्ति की वाणी व्यवस्थित हो जाती है फालतू नहीं बोलता ना फालतू लिखता ढंग से लिखते हैं आचार्य लोग एक शब्द खिसका देंगे तो अर्थ डमाडोल हो जाएगा इसीलिए इसको कहते हैं लाघव गुरुता जो है एक को मानने से काम चलता है तो दो को मानना गौरव दोष है लेकिन कहीं कहीं विशेषता के अर्थ में दो का प्रयोग होता है आहा आह क्या कहना क्या कहना यहाँ जो पुनरुक्ति हुई वो प्रशंसा के अर्थ है किसी भी वस्तु के कितना सुंदर कितना सुंदर आह तो यहाँ जो पुनरुक्ति का प्रयोग किया गया वो साहित्यिक है आश्चर्य की दृष्टि से पुनरुक्ति का प्रयोग है विशेषता के ख्यापन के दृष्टि से पुनरुक्ति का प्रयोग है उपनिषदों में अंतिम अध्याय में या प्रकरण में एक ही शब्द दो बार कहा जाता वह है वहाँ समापन का अध्यो तक लेकिन अब दार्शनिक दृष्टि से विचार करें तो एक उपादान मानने पर कदाचित काम चलता हो तो दो दो उपादान मानना उचित तो नहीं है यह विचार किया गया उसे वैष्णवाचार्य कहते हैं अगर ब्रह्म को भी उपादान आप मानते हैं और माया को भी उपादान मानते हैं ब्रह्म को भी उपादान मानते है माया को भी उपादान मानते है तो गौरव दोष हो गया हमारा काम एक ब्रह्म से ही चल गया आपका काम ब्रह्म से नहीं चला उधर नीचे क्या कहते हैं ऊपर आक्रमण करते हैं कौन वैष्णवाचार्यद महानुभा नीचे आक्रमण करता है शाम के बाद प्रकृति से काम चल गया तो परमात्मा को क्यों स्वीकार नीचे से भी एक मार पड़ती है ऊपर से भी एक मार पड़ती है। प्रकृति से काम चल गया जगत की संरचना में प्रकृति को ही जब अभिन्न अभिनोपादान तो कारण मानने से काम चल सकता है तो ब्रह्म को मानने की क्या आवश्यकता हमारा सारा काम प्रकृति से चल जाता है शांति उसके पीछे उनकी युक्ति है मैं समझ रहा हूँ किस प्रकार का प्रश्न धारण करना कठिन होता है <laughs> क्या तो स्वामी श्री रामदेव जी महाराज कहते थे, थे जो आप बोलते हो तो उधर से उधर से उधर से अब आदमी का दिमाग चकरा जाता हमारी <laughs> शैली है वो आवश्यक भी है तो हमने क्या संकेत किया शाम के बाद कहते हैं कि प्रकृति को ही पागान कारण मान लें जगत का सारा काम सद जाएगा प्रकृति ही जिस कार्य को करने में समर्थ है वहाँ परमात्मा को प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता आग्रह ये होता है कि कार्य कारण तादाद नहीं चाहिए कार्य और कारण में तादात नहीं चाहिए कारण और कार्य में किंचित भी भेद न हो तो कार्य कारण भाव नहीं बनेगा मिट्टी और गट में ऐसी प्रकार कार्य कारण में समर्था भेद ही भेद हो तो कार्य कारण भाव नहीं बनेगा तो संख्यों का कहना है कि ब्रह्म में और जगत में कोई तालमेल नहीं उसका आरोप है हमारे लिए मुस्कान है मुस्कान क्यों है अरे तभी तो विमक सिद्ध होगा ना आकाश में और नीलिमा में क्या तादाद में आकाश जो है निरूप नी है नीर एक रूप है कोई तालमेल है क्या अच्छा रस्सी जो है वो जड़ है और सर्प चेतन है रज्जू में सर्प या सर्प चेतन है रस्सी जड़ है सर्प में रज्जू। तो उनका जो आक्षेप होता है हमारे लिए वरदान से दो जाता है तालमेल नहीं है तभी तो विवर्थ सिद्ध होगा जगत तो सचिदानंद है असतो मत अमृतम गो विचार करने पर असचिदानंद ही सिद्ध होता है सचिदानंद नहीं सिद्ध कर सकते तो जगत में क्या तालमेल हुआ वो है सच्चिदानंद यह सच्चिदानंद तो आरोप जो होता है हमारे लिए आह्लादक प्रद होता है क्या किसी का आरोप हमारे लिए आह्लादक प्रद आहजा प्रद मतलब तभी तो विवर्थ सिद्ध हो पाएगा लेकिन मान प्रति सांख्यवादी कहते हैं कि प्रकृति प्रकृति को मान लेने पर अव्यक्त को मान लेने पर जगत का निमित्त रुपादान कारण उसी को स्वीकार करने पर सारा काम सब जाता है ब्रह्म को मानने की क्या आवश्यकता है उधर वैष्णवाचार्य इत्यादि कहते हैं ब्रह्म को मानने से सारा काम चल जाता है प्रपंच और ब्रह्म के बीच में माया को मानने की क्या आवश्यकता है ऊपर से आक्षेपिए है नीचे से आक्षेपिया तब फिर बात बनती है कि व्यवहार देखना चाहिए बौद्धों से जब शास्त्रार्थ होता है तो शंकराचार्य जी विजयी क्यों हो जाते बौद्धों के यहाँ एक बहुत दोष होता है दृष्टानता सिद्धि दृष्टान्त की असिद्धि दृष्टानता सिद्धि नामक दोष वो जो सिद्धांत तो स्थापित करते हैं उसके अनुरूप उनके यहाँ दृष्टांत ही नहीं मिलता इसलिए दृष्टानता सिद्धि नामक दोष की प्रसक्ति बौद्धों के यहाँ बहुत है शंकराचार्य की विशेषता ये है कि व्यावहारिक धरातल पर भी उनका सिद्धांत तो स्खलित नहीं होता तो यहाँ पर हमको दृष्टांत चाहिए कि दो दो उत्पादन से काम चलता है एक ही उपादान से तो रज्जू सर्प जो है अगर बीच में अज्ञान न हो रज्जू का तो रस्सी सर्प के रूप में परिलक्षित कैसे हो इसका मतलब वहां दो उपादान मानना पड़ेगा रज्जू का अज्ञान जो हुआ वो सर्प का परिणामोपादान रस्सी के अज्ञान का परिणाम हो गया सर्प अधिष्ठान अधिष्ठान विवर्तो उपादान इसको कहते हैं अधिष्ठानात्मक उपादान रज्जु तत्व है रस्सी के ज्ञान से जिसका परिणाम सर्प है उसका बाद हो जाता है रज्जु के ज्ञान का रज्जु के ज्ञान का बाद होते ही रज्जु सर्प का भी बाद हो जाता है इसलिए यहाँ पर दृष्टांत हमारे पास है इसको कहते है अगत्या अगत्या मतलब मान लिया कि लाभक लाघव गुण है एक को स्वीकार करने पर काम सकता है तो दो को स्वीकार करने की अपेक्षा नहीं है लेकिन फलमुख गौरव गुण है ये न्यायिकों का वाक्य है फलमुख गौरव अभीष्ट फल की सिद्धि में अपेक्षित फल की सिद्धि में अगर हमको कहीं गौरव स्वीकार करना पड़ता है एक के अतिरिक्त दो दो के अतिरिक्त तीन को भी मानने की आवश्यकता होती है उस पर उसको हम दोष नहीं मान सकते वहाँ पर दोष नहीं मान सकते और कहीं कहीं सचमुच में गौरव दोष है लेकिन ऐसी स्थिति में इसलिए अगत्या हम क्या करते हैं ब्रह्म को परमात्म जगत का उपादान कारण मानते हैं कौन सा उत्पादन विवर्त उपादान अधिष्ठानात्मक उपादान प्रकृति या माया को हम क्या मानते हैं परिणामों परिणामोपादान माया का परिणाम और ब्रह्म का विवर्त है जगत एक बात इसलिए यहाँ पर कहा गया कि अब गणित की दृष्टि से विचार करें आकाश का उपादान कौन हो सकता है जिसमें शब्द नामक गुण कई बीजावस्था सर्वथा निर्विशेष नहीं बीजावस्था को उस प्रकृति का भी उपादान आश्रय अधिष्ठान मयाध्यक्षण प्रकृति सचराक्षर यहाँ भी दो उपादान मयाध्यक्षण भगवान ने कहा न भगवान की अध्यक्षता वहां पर अध्यक्षता लालित्य है भगवान आत्मा को उपादान है और प्रकृति या माया परिणामोपादान है इसलिए प्रकृति का आश्रय कौन हो सकता है जो सर्वथा निर्विशेष हो बीज का आश्रय कौन हो सकता है भूमि तक तो बीज का आश्रय हो सकता है क्योंकि तो उसमें अंकुरो शक्ति नहीं है और बीज जब दग्ध हो जाए या घूम लग जाए तो बीज मिट्टी के रूप में ही शेष रहता है इस दृष्टि से विचार किया गया इस दृष्टि से विचार करने पर हम निष्कर्ष क्या निकला क्षर अक्षर और तीन तत्व अब अक्षर शब्द को कुटस्थ और अक्षर को पर्याय रूप में भगवान ने व्याख्या के रूप में कूटस्थ को अक्षर कह दिया अगर बारह में अध्याय की शैली में या कुटस्थ अक्षर ब्रह्म पर ही मानेंगे तो कुटस्थ अक्षर से अतीत कोई तत्व वेदांत नहीं सह सकता एक विचित्र बात है चरम उपादान वही हो सकता है जो सर्वथा निर्विशेष हो यहाँ एक बहुत गणित शास्त्र गणित में भूल क्या हो गई बौद्ध दर्शन का प्रभाव गणित को प्राप्त हो इसलिए शून्य को अभाव मान लिया क्या गणित में भी दार्शनिक जो दुर्बलता है ना वो सब जगह जाके बैठ जाते अभी जो गणित चलता है फिजिक्स इत्यादि में उसमें एक ज्योमेट्री का रेखा गणित गर्ण का ग्रंथ है और ये एक है का भौतिक शास्त्र का गणित एक जगह शून्य को अभाव मानकर के चलते सारी गणना में विसंगति आ जाती है शून्य जो है अभाव है प्रश्नोत्तर है कथम सत सब जाए तक चार्ड ने कहा यहाँ विचार करके देख है दस की अपेक्षा नौ एक न्यून है लेकिन भाव पदार्थ है नौ अपेक्षा आठ एक न्यून है लेकिन भावांक है ऐसे सात भावांक है छह छावांक है पांच भावांक है तीन भावांक है दो भावांक है एक भावांक है एक से एक का ऋणी शून्य बच्चा वो वा, अभाव कैसे हो अगर शून्य का अभाव मानेंगे इकाई स्थाना पर शून्य और दहान स्थाना पर एक तब तो एक ही मान होना चाहिए नौ अधिक मान कैसे हो गया हमारे जो गणित पर दस ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं सब मिला के डेढ़ हज़ार पिस्टों की सामग्री ये शून्य पर ही है विश्व में बहुत चर्चित हो गए हैं ग्यारहवा नौ ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं दसवा ग्रंथ अभी प्रकाशित होगा एक ग्यारहवां कंप्यूटर पर और बारहवा ग्रंथ वैदिक मैथमेटिक्स की मैं व्याख्या आजकल कर रहा हूँ वो तो सात सौ पृष्ठों में इनको दिखाया था चल रहा है तो गणित में भी विसंगति आ गई बौद्धों ने तो निर्यात में बात कह दिया अभाव से भाव की उत्पत्ति वही गणितज्ञों ने स्वीकार कर लिया शून्य को अभाव मान लिया उसमें विसंगति आ गई तो हमने एक संकेत किया कि आकाश का उपादान वही हो सकता है जिसमें शब्द नामक गुण की बीजावस्था हो या जो शब्द नामक गुण गुणिया बीज हो वह आकाश का उपादान हो सकता है उसी को अभिव्यक्त या प्रकृति कहते हैं ऊपर चलें वो प्रकृति या अभिव्यक्ति या माया किसके समाश्रित रह सकती है एक तो अचित है अचित होना अपने आप में आपके काविश्प है क्यों किसी भी चेतन की दृष्टि का विषय कोई वस्तु न हो उसका अस्तित्व सिद्ध होगा कोई भी जड़ वस्तु इसीलिए वेदांति कहते हैं कि ज्ञात तया अज्ञातया सब साक्षी भाष्य है आत्मा के अतित जो भी है वो तो अचित है जब अचित है तो किसी न किसी चेतन की दृष्टि का विषय है तभी उसका अस्तित्व है तभी उसकी उपयोगिता है अगर कोई जड़ वस्तु है किसी चेतन की दृष्टि का किसी चेतन में जीवों में भी एक से एक वशिष्ठ जी व्यास जी आदि चेतन हैं उनकी दृष्टि में तो योगी जो होते हैं उनकी दृष्टि में तो अत्य पदार्थ भी आ जाते हैं और हम लोगों की दृष्टि और ये वृक्षों की दृष्टि वृक्षों की दृष्टि की अपेक्षा हम लोगों की दृष्टि तो बहुत उज्ज्वल है लेकिन वशिष्ठादि जो सिद्ध मुनि है उनके लिए तो पदार्थ भी दृष्टिगोचर होते हैं भगवान सर्वेश्वर जो सच्चिदानंद हैं, उनकी दृष्टि का कोई विषय न हो और अपना अस्तित्व सिद्ध कर दे संभव ही नहीं है इसीलिए कहा कि ज्ञात तया या अज्ञात तया, चेतन की दृष्टि का विषय अगर कोई नहीं है तो पदार्थ है ही नहीं किसी भी पदार्थ का अस्तित्व तभी संभव है जब वो किसी चेतन की दृष्टि का विषय बने तो प्रकृति या माया अपने आप में अचित है उसको तो किसी की दृष्टि का विषय बनना चाहिए तब उसका अस्तित्व सिद्ध होगा और जिसकी दृष्टि का वो विषय बनेगा उसे चेतन होना चाहिए और इसकी अपेक्षा भी निर्विशेष होना चाहिए अर्थात शब्द की बीजावस्था भी जिसमें न हो शब्द का लय स्थान तो हो लेकिन शब्द की बीजावस्था न हो शब्द का लय स्थान हो तब तो प्रकृति में लक्षण चला गया शब्द का लय स्थान हो लेकिन शब्द की बीजावस्था ना हो ब्रह्म में लक्षण चला गए इसलिए भगवान शंकराचार्य महाराज ने पुरुषोत्तम तत्व अक्षर कार्यात्मक जो क्षर तत्व है उसके बीच में जो कूटस्थ अक्षर कहा गया है उसको प्रकृति पर रख लिया इतना विचार और तेरा तेरहवें अध्याय के अंतिम श्लोक से उसका तालमेल बैठता है क्षेत्र क्षेत्र मंत्र चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षिक का मोक्ष और एक पिछले सत्र में हमने बताया था सभी सयाने एक और विदुषाम किम अशोभनम भगवान श्री कृष्णचंद्र का वचन है एकादश स्क्रीम भागवत में उद्धव के प्रति विद किम अशोभनम विद्वानों के लिए शोभन क्या है अर्थात विपक्षावसात तत्वों की न्यून संख्या अधिक संख्या का वर्णन करते हैं जब कारण और कार्य को पृथक पृथक बताते हैं तो तर्ट की संख्या बढ़ जाती है जब कार्य में कारण का या कारण में कार्य का अंतर्भाव कर लेते हैं तो तत्व की संख्या कम हो जाती है इसको लेकर उद्धव जी के मस्तिष्क में तनाव था तो भगवान ने कहा विदुषाम किम अशोभनम अंतर्भाव की दृष्टि से तत्वों की संख्या में न्यूनता होती है या अधिकता कभी कभी कारण में कार्य का अंतर्भाव कर दिया कभी कार्य में कारण का अंतर्भाव कर दिया कभी बिना अंतर्भाव के ही यथावत कार्य कारण का वर्णन किया तो बिना अंतर भाव के जब वर्णन करेंगे तो तत्वों की तत्व की संख्या में वृद्धि हो जाएगी नाम में अंतर कैसे हो जाता है कारण को कार्य में विलीन कर दिया माना अंतर्भूत कर दिया तो कार्य का नाम होगा कारण का नहीं होगा और किसी कार्य को कारण में जा करके के सन्निविष्ट कर दिया बोलते समय तो कार्य का नाम नहीं होगा कारण का नाम होगा तो संख्या में और नाम में भेद हो जाता है वहीं पर भगवान ने कहा विदिम अशोभनम विद्वानों के लिए कुछ अशोभन नहीं अर्थात उनके हृदय में प्रशस्त संगति विद्यमान है यहाँ पर मधु मद, श्री मध्वाचार्य जी जो कट्टर द्वैतवादी हैं उन्होंने तेरहवीं अध्याय के श्लोक का अर्थ किया बहुत छोटा तीन चार शब्दों का ही भाष्य वहाँ एक बार श्री राम सु जी महाभाग ने चलती हुई कार में बम्बई में पूछा दो महीने हम साथ में गए बहत्तर गीता पर विचार विमर्श करने के लिए हमको बुलाया था और दो घंटे रोज गीता पर चर्चा होती उसके बाद में संजीवनी संधि उन्होंने व्याख्या किया उन्होंने कह दिया चलती हुई कार में ब्रह्मचारी जी बताइए को क्या हो गया कि तो कट्टर व्यक्तवादी होकर उन्होंने गीता के तेरहवे अध्याय के तेरहवे अध्याय का जो अंतिम श्लोक है उसका अर्थ वही कर दिया जो शंकराचार्य तो हमने कहा कोई मार्ग नहीं है सभी आचार्य जिनको हम समझते हैं कि शंकराचार्य को नहीं मानते कहाँ जाकर शंकराचार्य को जो के क्यों स्वीकार करते हैं उस पर थोड़ा विचार किया उनसे कब चलती ही कार्य चलता तो उन्होंने कहा इतने प्रगढ़ शंकराचार्य हमने कहा बिल्कुल कोई दुर्बल आचार्य हम नहीं मानते लेकिन शंकराचार्य दुर्बल हैं ये निश्चिध कर तो मध्वाचार्य जी ने भी वही कर दिया अब हो गया ना मधुवाचार्य जी सहमत हो गए तो वह कहाँ का भूतक प्रकृति मोक्ष मोक्षकार सीधे बाद है अपलाप है निरसन है कुछ भी है। भूत और प्रकृति का क्या है भूत प्रकृति है भूत के उपादान का भूत सहित प्रकृति का मोक्ष माने क्या हुआ निरसन अपलाप निषेध बाध कुछ भी कहें वहाँ भूत क्या हो गए भूत माने कार्यात्मक प्रपंच पंचभूत भी ले सकते हैं सावर जंगम प्राणी भी ले सकते हैं पंचभूत ले लेने पर सावर जंगम पंच प्राणियों का ग्रहण हो ही जाता है क्योंकि उनके जो शरीर आदि हैं वो तो पंचभूत भौतिक ही होंगे उनकी प्रकृति अर्थ है उनका उपादान कारण उनका मोक्ष का अर्थ है उससे जो अतीत तत्व है उसके विज्ञान से उनका निषेध बाध निसन कुछ भी कहे तो भूत प्रकृति मोक्ष पर भूत प्रकृति और जिसके विज्ञान से इन दोनों का मोक्ष होता है निरसन होता है बात होता है पलाप होता है तीनों तत्व हो गया ना उसी को पंद्रह में अध्याय में बैठा दिया भगवान श्री कृष्ण भूत तो स्पष्ट या कार्यात्मक प्रपंच जो है शर्त प्रपंच प्रपंच अब इधर हो हो गया हो गया पुरुषोत्तम तत्व कार्यात्मक बीच में कौन रह कारण कोटि का पदार्थ वो के अतिरिक्त और कुछ सिद्ध हो संभव नहीं इसलिए भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने का अर्थ प्रसंगानुसार तेरहवीं अध्याय या वेदांत में जो प्रसिद्ध अर्थ है उससे भिन्न किया प्रकरण के बल पर और कूटस्थ का अर्थ अक्षर इसमें एक गोपालोत्तर तापनी उपनिषद अक्षरान महत अक्षर से महत महत्व उत्पत्ति हुई यहाँ पर अक्षर शब्द का प्रयोग प्रकृति के अर्थ में उपनिषद में अक्षरान महत्व हो गया न अक्षर से महत्व महत्व ने महत्व संख्यों की प्रक्रिया में प्रथम कार्य है अक्षरान्मा महत्व इससे सिद्ध होता है कि भगवान शंकराचार्य महाभाग ने जो अर्थ किया वो सर्वथा समीचीन है लेकिन उसमें अभी पाँच मिनट है केवल हम श्लोक कह देते हैं आठवीं अध्याय में लीजिए बीसवा श्लोक परस्तस्मात् भाव न्यो व्यक्तो व्यक्त सनातन यशेश भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति नस्यात तीन तत्व का यहाँ वर्णन है सर्वेश भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति सभी भूत कार्यात्मक प्रपंच क्षर अव्यक्ता सनातन अव्यक्त अव्यक्त से पर अव्यक्त सनातन अव्यक्त अव्यक्त के दो भेद भगवान ने किया गीता प्रेस से जो प्रकाशित गीता है उसमें खंडाकर और छोटा हुआ है वासुदेव भावोन और उसके बाद व्यक्त दिया है वह खंडाकार और होना खंडा चाहिए परस्त सम्व भावोन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातन बहुत बढ़िया है बीसवा श्लोक में अध्याय जाएगा यहाँ दो अव्यक्त का वर्णन भगवान ने किया एक अव्यक्त दूसरा सनातन अव्यक्त और नीचे हो गया सर्वेश भूतेशु नश्यत सुना विनश्यति सर्वभूत तो तीन तत्व यहाँ भी हो गए भूत माने व्यक्त कारिकोटि का पदार्थ व्यक्त अव्यक्त और सनातन अव्यक्त उसी को गीता के पंद्रहवें अध्याय में क्षर अक्षर पुरुषोत्तम कह दिया गया तो आठवें अध्याय से संगत लग गई भूतक ग्राम बीर भूतात् अविद्यालक्षणाथ अव्यक्त निकले अब चल इक्कीसवा श्लोक ले लव्य अव्यक्तोक्षर स्तमाह परम गतिम यम प्राप्य नहीं न निवर्तनते ताम ता परम अव्यक्तोक्षर भगवान जी का सनातन अव्यक्त पहले श्लोक में कहा और अव्यक्त होता हुआ अक्षर अव्यक्ताक्षर ये पुरुषोत्तम तत्व भगवत तत्व जिसको प्राप्त करके फिर लौटना नहीं पड़ता परम तत्व माना इसका अर्थ यह हो गया कि आठवीं अध्याय में जो भगवान श्री कृष्णचंद्र का दृष्टिकोण है इसका अर्थ किसी टीकाकार ने अन्यथा नहीं किया जो शंकराचार्य ने किया वही उससे बिल्कुल पंद्रहवें अध्याय का अर्थ मिल जाता है अब पुरुष भक्त्या पार्थ भक्तिया लभ्यस्वन्या श्यास्थान भूतानी ये सर्विदम यह जो है इसमें दो तत्व का वर्णन है पर पुरुष और सर्वभूत इसका नाम है आध्यात्ी श्रुति की शैली में जैसे पंचदशी कार्य ने इस रहस्य को व्यक्त किया है तस्माद व ए तस्मा दकाश सम्भूत है यहाँ पर माया शक्ति किसी का नाम नहीं है तस्माद वा ए तस्मा दात्मा न आकाशा आत्मा और आकाश आत्मा से कौन उत्पन्न हो गया आकाश तो कहीं कहीं अंग्रेजी वाले जिसको कहते अंडरस्टूड मन ही मन समझ लीजिए मिट्टी घट बन जाती है या मिट्टी को कुलाल घट बना देता है या घट का रूप दे देता है इसमें स्निग्धता नाम की शक्ति का उल्लेख नहीं है उल्लेख न होने पर भी उसकी विद्यमानता माननी पड़ेगी या नहीं तो जहाँ सीधे परमात्मा से प्रपंच की उत्पत्ति का वर्णन है जैसे कि तस्माद वाह ये तस्माद आत्मा आकाशवा समझ कार्योत्पादनी शक्ति भी है इसका ब्रह्म से कार्य की उत्पत्ति का वर्णन है ब्रह्म से नहीं यह मानना पड़ेगा तो शक्ति को स्वीकार कर सकते हैं एक ही अध्याय में भगवान ने दो शैली में प्रवचन किया एक शैली में बीच में अव्यक्त को रखा ऊपर अक्षर अव्यक्त या सनातन अभ्यक्त को रखा नीचे भूत कार्यात्मक प्रपंच को रखा दूसरे श्लोक में प्रकृति का नाम ही नहीं लिया वो जो शक्ति है उसका नाम नहीं लिया बात तो वही है नाम लेने पर भी जो पूर्व श्लोक में नाम लिया है उससे अर्थ कर जाएगा अब नय मया तर्वम जगदब व्यक्त मूर्ति नत्थान सरभूतान न्यक्त मूर्ति भगवान ने अपना नाम लिया सर्वभूत का नाम लिया बीच में माया शक्ति का नाम नहीं लिया दो ही तत्व से काम चल गया तीसरे का नाम नहीं लिया नहीं नाम लिया लेकिन फिर भी शक्तिमान जैसे कोई क्या कहता है इतना लंबा कोई बोलता है वह दाहिका शक्ति के कारण मैं जल गया वह निष्ठ दाहिका शक्ति ने मुझे जला दिया इतना बड़ा वाक्य कोई ना भी बोले आग ने जला दिया आग से मैं जल गया ऐसा कहने पर भी वहनिष्ठ अग्नि निष्ठ शक्ति का ग्रहण होगा या नहीं अगर कहें कि दाहिका शक्ति से विहीन अग्नि आग होती ही नहीं तो पंचदशी काल में दृष्टान्त दिया है चंद्रकांत मणि ला के रख दीजिए अग्नि प्रज्वलित है चंद्रकांत मणि ला के रख दीजिए गवार पाठ है गीत कुमारी उसमें भी वो क्षमता होती है एक अलग कर्मचारी है एक कान को बताया महाराज युवक था व कलेक्टर आदि चेले बन जाए आप महान भावों को छोड़कर कर बाबा भरिक होते एक दो कलेक्टर एस पी ये चेला हो गया समझते व्यस्त सार्थक हो गया जीवन सार्थक हो गया फिर न कोई गुरु न कुछ मतलब पेशी सार्थक जीवन सार्थक हो गया एक दो कलेक्टर एक दो करोड़पति आ गए सामने बस फिर तो क्या ईश्वर क्या गुरु आप महानुभाव को छोड़कर ये तो तांडव ने तो मैं रोज ही देखता हूँ <laughs> हमारे एक शिष्ट बहुत अच्छा काम करते हैं सुना है उधार गंगा तट पर 100 सौ या कितने डेढ़ सौ ब्रह्मचारियों को सब पढ़ाते हैं गायें पालते हैं बहुत अच्छा से बहुत प्रशंसा है लेकिन पाँच छः वर्ष में कभी धर्म हो रहा हूँ तो दर्शन करने आ जाते हैं चार चेले हैं वो ब्रह्मचारी चार चेले जयकारा बोलते हुए आते हैं मेरे सामने भी जब उनका एक चेला आश्रम लगता है तब बैठते हैं मैं पूछूँ कि ब्रह्मचारी जी ठीक है तो बोलेंगे हमसे भी नहीं बोलते अब हमको होता है कि पूछ स्वामी जी महाराज एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं कथा सुनाते थे, थे ब्रह्मा जी के सभा में इतना एक भव्य व्यक्ति आ गया क्या कहना जाता सब कुछ ब्रह्मा जी ने देखा ऐसा सब पुरुष दिव्य पुरुष तो मैंने कभी देखा ही नहीं गद्दी से उठे आलिंगन करने के अरे अरे तुम्हारे शरीर से दुर्गंध ब्रह्मा जी ने कहा नारायण भगवान भी ऐसा नहीं कह सकती कैसा भी लक्षण बहुत सारा ब्रह्मा जी का शरीर लु्लु बुद्ध का होता है क्या <laughs> ब्रह्मा जी का शरीर की दिव्यता का वर्णन करें देवताओं के शरीर पितरों के शरीर का वर्णन किया गया श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंध में द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक ब्रह्मा जी का श्री बिगड़ा तो कितना दिव्य होता होगा कल्पना कर सकते हैं तात्विक धरातल उसका हम लोग वर्णन कर सकते हैं स्वप्नावस्था में जो हमको आपको शरीर प्राप्त होता है उसमें मजमूख होता है क्या प्राकृतिक है या नहीं मनोमय शरीर है ना स्वप्नावस्था में जो हमको आपको शरीर प्राप्त होता है वो तो धातु में होता है क्या तो ब्रह्मा जी का शरीर ब्रह्मा जी ने कहा कैसा आ गया ये कहता है कि ये कहते हैं कहता है। तुम्हारे शरीर से दुर्गंध निकलती है फिर कहा बैठिए बैठिए कहा उच्छिष्ट आसन है उच्छिष्ट आसन है तुम बैठते हो नहीं पड़ आसन पर बैठ नहीं सकता उन्होंने सोचा कि नारायण भगवान जिनसे मैं अभिव्यक्त हूँ वो भी ऐसा नहीं कहते किया। अरे बेटा बहुत दिन पर आए पैसा नहीं पाया तुम दम भो ना? <laughs> उसने कहा पिताजी मुझे तो यही दायित्व आपने दिया तो मैंने तो आपको भी चकने में डाल दिया उन्होंने कहा हाँ दायित्व तो तुमने दिया मेरे ऊपर तुमने दायित्व तुम <laughs> तो सार क्या निकला सार ये निकला सकते हैं कि ये जो बीच वाली शक्ति है आग ने जला दी तो वो अलग जी कहते थे कि छोटा सा बच्चा था हुआ कि पूजू कलेक्टर दादी चेले बने तो जटा रख ली और पाठा ग्रीष्ट कुमारी के मल लिए और को मिट्टी के बर्तन में प्रज्वलित आग लेके घूमता था जले नहीं तब तभी तो ना हो लोग कलेक्टर दो चार चले बन गए फिर सोचा कि ये तो दम्ब है ये सब को छोड़ना चाहिए फिर वो धीरे धीरे लढ़कते पुरखते हमारे कुछ गुरुदेव के पास आ गए फिर लड़कते पिढ़ते पूर्वाचार्य महाराज की कार चलाते समय दुर्घटना में समाप्त हो गए तो गुआर के पाठे मुसलमानों के यहाँ फ़कीर होते हैं वो कोई पत्थर चकमक ऐसे बांध लेते कितनी भी आग लगाओ मंत्र के द्वारा भी अग्नि की दाहिका शक्ति को बांध दी जाती है ओलिका जल मली प्रहलाद नहीं जल मले हनुमान तो जी की पूछ नहीं जली मंत्र के द्वारा संकल्प सीता जी का संकल्प था तो दाहिका शक्ति से भी रहित आग है वहाँ प्रकाश तो है लेकिन दाहिका शक्ति नहीं है इसी प्रकार से समझना चाहिए कि जहाँ पर शक्ति का पृथक नाम नहीं लिया जाता वहाँ भी शक्ति का सन्निवेश कहेंगे तो भी बहुत समझ जन जाएगा कहाँ तक आ गए नौवें अध्याय तक फिर दसवें ग्यारहवें बारहवें अध्याय में भी वो सामग्री है जिसके आधार पर भगवत पाल शंकराचार्य महाभाग ने क्षर अक्षर पुरुषोत्तम में जो मध्यवर्ती अक्षर है उसका अर्थ माया किया प्रकृति किया वो सर्वथा उचित है आराम